श्री भक्ति भक्तिरसात सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा विरचित पूर्व विभाग प्रथम विभाग द्वितीय अध्याय या द्वितीय साधन भक्ति उसके अंतर्गत वैधि भक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं रूप गोस्वामी यहाँ पे और वैदि भक्ति के जो विधि निषेध इत्यादि सब विस्तार से नियम है चौसठ अंग है उसके बारे में रूप गोस्वामी बताए और उसके बाद एक एक एक-एक अंग का काम देकर चर्चा कर रहे हैं यहां पे हम पांच अंग तक पहुंचे थे से, से बाकी है पांचवें अंग से चार अंक तक हुआ था साधु वर्तमान वर्तनम तो पांचवें अंग से आग, आगे बढ़ेंगे ओम अज्ञान ज्ञानांजन शाक चक्षुन्मील ये तस्म श्रीगुरव नम श्रीचतन्य मनोभ स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददास्वदा वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवांशं श्री श्री साग्र जातम सा गण रघुनाथ अन्तम तम सजीव सहाद्वैतम सवधूतम पिजन सैत कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री कृष्ण विशाखान्वतांश श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदी गाधर श्रीवासादि गौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम हरे हरे तो एक बार चौष्टअ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 अथवा अच्छा, भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना एकादशी के दिन व्रत रखना दस पवित्र यथा वटवृक्ष इत्यादि की पूजा करना तो ये आरंभ के प्राथमिक दस अंग हैं। उसके बाद दूसरे दस महत्वपूर्ण अंगों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग बारह भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना तेरा बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना चौदह न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना नहीं भागवत या भगवत गीता पढ़कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका जिवी जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना पंद्रह सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बतन, बरतना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 या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना ये बीस अंग हो जो बहुत महत्वपूर्ण है सर्वाधिक महत्वपूर्ण बीस अंग उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण अंग इस प्रकार से है कि किस शरीर पर तिलक धारण करना बाईस ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है तेईस अर्चविग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करे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 अट्ठाईस भक्तों भक्तों को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाएं। 29. मंदिर की कम से कम तीन परिक्रमाएं की जाएं। तीस मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए यथा आरती करना प्रसाद चढ़ाना अर्चा विग्रह अलंकार इत्यादि इकतीस अर्चा विग्रह की स्वयं सेवा की जाए बत्तीस गान करें तैतीस संकीर्तन करें चौतीस कीर्तन जप करें पैतीस प्रार्थना करें छत्तीस प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें सैतीस महाप्रसाद को ग्रहण करें अड़तीस चरणामृत पान करें तालीस अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सुंगे चालीस अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें इकतालीस अर्चा विग्रह का भक्तिपूर्वक दर्शन करें बयालीस समय समय पर आरती करें तैतालीस श्रीमद भागवत भगवत पिता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें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 भोजन या वस्त्र भेद करें इक्यावन कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करें बावन हर हालत में शरणागत बना रहें, त्रेपन तुलसी के पौधे को सींचे चौपन नियमित रूप से श्रीमद भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने पचपन मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसी पवित्र स्थानों में जाकर रहे छप्पन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 भक्तों के बीच में ही भागवत पढ़ने का आनंद उठाया जाए बाहरी लोगों के बीच में नहीं। बासठ अधिक बड़े बड़े भक्तों की संगति करें। तिरसठ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें चौसठ मथुरा की मथुरा मंडल में वास करें तो इस तरह कुल मिलाकर चौसठ विधान हैं। इनमें से पांच विधान जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनमें से पांच वो है साधु संग नाम कीर्तन साधु संग नाम कीर्तन साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावा श्रद्धा मूर्ति श्रवण ये पांच अत्यंत महत्वपूर्ण है अभी हम आगे बढ़ते हैं हम पांचवें अंग की बात करेंगे अभी पांचवा अंग शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा नारदीय पुराण में कहा गया है जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे सद धर्म परीक्षा यथा नारदीय अचिना देव सर्वार्थ सिद्यमी सद्धर्म सेवबोधा यहाँ निर्बंधिनी मति सर्म परीक्षा करने का श्लोक बताता है नारदय में ऐसे व्यक्ति ऐसे गंभीर व्यक्ति के हरेक इच्छाएं पूरी हो जाती है उनके हरेक हेतु है पूरा हो जाता है जो अतिरादेव सर्वार्थ सिद्धाम अभी सदर्म से अवबोधाय शाम निर्बंधिनी मती जिन, जिनकी मती सदर्म को जानने के लिए निर्बंधिनी है मतलब दृढ़ निश्चय है जिसकी मति सदर्म को जानने के लिए दृढ़ निश्चय है उसके सभी जो आ, सभी जो हेतु हैं सभी जो अध्यय है वो पूरे हो जाते हैं सदधर्म परीक्षा इस में मशीन जो तो, तो सदधर्म परीक्षा मतलब सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में जिज्ञासा करना अर्थात केवल दीक्षा ही नहीं ले ली लेकिन शिक्षा प्राप्त की और अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं तो इसमें सही स्टेप क्या है गलत क्या है इसके विषय में हमेशा जिज्ञासा करना इसको सदधर्म परीक्षा कहते हैं अष्टक में आता है सदधर्म संस्थापक नाना शास्त्र विचारण निपुण सत धर्म संस्थापक वो अलग अलग शास्त्रों का विचार करके अः की स्थापना करते हैं तो ऐसे ग्रंथों को समझने मतलब सदधर्म पीछा में ऐसे ग्रंथों को समझने का प्रयास करना केवल श्रवन ही नहीं करना और श्रवण मनन निधि ये तीन विधि होती है केवल श्रवण नहीं होता है सुन करके उसके ऊपर चिंतन करना मनन करना कि जीवन में कहा यह लागू होता है कहाँ कहाँ नहीं होता है जब संशय उत्पन्न होते हैं उसमें तो उसके विषय में संशय दूर करके हमको क्या करना चाहिए इस मार्ग को स्पष्ट करना जैसे अर्जुन सद धर्म कर रहे थे भगवान से कि उनको क्या करना चाहिए लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए बहुत मनन कर रहे थे सुना हुआ तो पहले से था चीज़ें, तो बहुत मनन किए मनन करके उनके मन में कुछ आ, संशय उत्पन्न हुए और उसको पूछ पूछ करके भगवान से निराशन करवा रहे तो ये सदधर्म अपेक्षा है इंक्वायर इन टू वॉट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन मेरे लिए करणीय क्या है कर्तव्य बुद्धि या, या कर्तव्य करने योग्य क्या है इसको निश्चित करने के लिए जिज्ञासाएं होती तो शिष्य का लक्षण है गुरु के लक्षण तो है शिष्य के लक्षण में एक लक्षण है महत्वपूर्ण लक्षण है वह जिज्ञासु होना तस्मात गुरु प्रपद्य जिज्ञासु श्रेय उत्तम किसको गुरु के पास जाना चाहिए जो अपने उत्तम श्रेय के लिए जिज्ञासु है ऐसे व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए अर्थात जिज्ञासा होना शिष्य का एक महत्वपूर्ण लक्षण है किसी व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है कि नहीं या गुरु के पास जाने के लिए वो अधिकारी बना है कि नहीं बना ये जानने के लिए एक महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है जिज्ञासा तो सदधर्म परीक्षा यही वस्तु है शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा करना ये जिज्ञासाए अनेक अनेक प्रकार की होती है अलग अलग स्तर पर क्योंकि जब तक हम भौतिक जगत में बद्ध हैं, तो हमारे दो स्वधर्म हैं, एक देह संबंधी और एक आत्मा संबंधी देह संबंधी कार्य किस प्रकार से करने हैं हम देह संबंधी बहुत सारे कार्य करते हैं और आत्मा संबंधी कार्य करने हैं तो गुरु की शरणागति लेकर के दोनों विषय में सदधर्म क्या है उसको निश्चित करना और उसके अनुसार कार्य करना तो वो उसके अनुसार कार्य करने के पे लिए पहले उसको निश्चित करना पड़ेगा और जीवन में बहुत सारे ऐसे संशय भी उत्पन्न होंगे कि अभी ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार क्या सही है स्थिति में तो इसलिए उसका उसकी जिज्ञासा होती है उसकी परीक्षा करनी होती है और उसकी परीक्षा गुरु के पास करनी होती इसलिए सद धर्म परीक्षा बहुत अनिवार्य अंग है गुरु शिष्य के संबंध में तदविधि प्रणिपा देना परिप्रश्न सेवा या तो पहले शरणागत होना है और सेवा करना है और प्रश्न भी करना है तो उसको जान सकते हो गुरु को शरणागत हो करके गुरु की सेवा करके और गुरु से प्रश्न करके ये तीन विधि से जाना जाता है मतलब जो परम सत्य उसको तो वो है जिज्ञासा यहाँ पे परिप्रश्न है न लेकिन वो जिज्ञासा से वजह प्रणिपातें नम्र भावना से शरणागत हो करके करनी होती है बाकी तो कुछ लोगों को जिज्ञासा करने का शोक होता है ऐसे कुछ लोग हैं हजार प्रश्न रहेंगे फोन करेंगे एक घंटा खा जाएंगे लेकिन जीवन में कोई उसका काम नहीं प्रश्न हो गया जिज्ञासा संतुष्ट हो गई उसके बाद वो जिज्ञासा का जो भी निचोड़ आया था उसको जीवन में नहीं उतारेंगे बस जिज्ञासा जिज्ञासा जिज्ञासा तो ये शिष्य का लक्षण नहीं है ये शिष्य का लक्षण है शिष्य साथ में सेवा भी होती है सेवा के लिए प्रश्न करते हैं तो इसलिए जिज्ञासा करने से कोई पोता स्टूडेंट हो गया तो वो वास्तविक बात नहीं है केवल जिज्ञासा से कुछ नहीं है एक बार शिल प्रभुपाद को एक व्यक्ति आया और बुद्धिज्म के विषय में चर्चा करने लगा बुद्ध भगवान ये बुद्ध ऐसा बोलते हैं बुद्ध भगवान है कि नहीं इस प्रकार से कुछ पूरी प्रश्न रखे प्रभुपाद के सामने उत्तर देने के लिए तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया उसको प्रश्न किया अच्छा तो आप जो बुद्ध के फलोर आप बुद्ध बोलते हो सब करते हो तो बोला नहीं नहीं मैं तो बुद्ध को पालन नहीं करता हूं तो फिर प्रश्न मत पूछो कुछ पालन करो पहले बुद्ध को पालन करो क्रिश्चियन को पालन कुछ पालन करो ऐसे प्रश्न पूछने से कोई मतलब नहीं ऐसा करके भगा दिया कुछ करो केवल प्रश्न मत करते रहो ऐसा करके भगा दिया उसको, क्योंकि उसकी आदत थी कि सबको जाकर के प्रश्न ही करेगा खुद कुछ नहीं रिपोर्टर की तरह रिपोर्टर का क्या होता है कि खुद कुछ नहीं करना जिज्ञासा हजार होती है तो रिपोर्टर बनने के लिए हो सकता है कि आप जिज्ञासा एक एकमात्र लक्षण आवश्यक है रिपोर्टर बनने के लिए लेकिन केवल जिज्ञासा होने से शिष्य नहीं बना जाता है शिष्य मतलब शासन सहन करता होना चाहिए। जिज्ञासा जो है वो सदधर्म के विषय में होनी चाहिए क्योंकि बिना जिज्ञासा का निराशन हुए सदधर्म जब तक स्थापित नहीं होता है स्पष्ट नहीं होता है तब तक सदधर्म में लग पाना कठिन रहता है निश्चय जब तक नहीं होता क्या करना है तब तक करेंगे कैसे उसको इस हेतु के लिए जिज्ञासा है जिज्ञासा केवल बुद्धि को मजा आता है इसलिए नहीं है कई लोग ऐसी जिज्ञासा ही रहती है तो ऐसे लोग खुद का और दूसरों का समय व्यर्थ करते हैं तो गुरु को इस प्रकार से जिज्ञासा नहीं करनी वो जिज्ञासा सही होनी चाहिए इस विषय में गुरु महाराज का एक प्रवचन है अंग्रेजी में है भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चन भागवतम श्रीमद भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है ये भागवतम के दूसरे स्तंभ के अध्याय का नाम है उसके ऊपर अहमदाबाद में गुरु महाराज ने प्रवचन दिया था कि प्रश्न कैसे होने चाहिए प्रवचन ऐसे ही शुरू किया अच्छा भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर देता है ठीक है तो क्या भागवतम में यह लिखा है कि मैं अभी ढाई बजे क्या क्या खा करके आया ये प्रश्न यदि करे तो भागवतम में उसका उत्तर मिलेगा ये प्रश्न उठाते है गुरु महाराज और इसके उत्तर में वो है कि प्रश्न क्या होने चाहिए पहले यह तो यह ये सदर्म बृक्षा फिर कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना कृष्णार्थे भोगादी त्याग यथा पद में यथा पाद में हरिमुद्दिश्य भोगानी काले त्यक्तवत विष्णुलोको स्थित अलो ला सा प्रतीक्षते पद्म पुराण में उल्लेख है जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग को त्याग दिए हैं दिया है और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है उसले विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा हरिमुदेश भोगानी त्यक हा। जिन्होंने हरि के लिए भगवान के लिए अपने भोगों को त्यागा है उनको विष्णु लोग प्राप्त होता है तो कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रतीक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना ये जो लक्षण है या इसका जो क्या बोलते अभ्यास करना ये जो लक्षण है वो हमारी गंभीरता दिखाता है हमारी गंभीरता दिखाता है भक्ति में बोलते हैं ना ये तो बहुत सिंसियर डी होती है या ये सिंसियर नहीं है वो सिंसियर केवल शब्द नहीं है गंभीरता गंभीरता दिखती है गंभीरता केवल क्योंकि तिलक कंठीमाला क्या है तो भक्त दिख रहा है इसलिए गंभीर है ऐसा नहीं होता है गंभीरता के लक्षण होते तो ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है गंभीरता का और ये भक्ति में हमको बहुत बहुत बहुत अनिवार्य भी है और मदद भी करता है आगे बढ़ने के लिए तो ये लक, ये लक्षण और ये वस्तु करना भौतिक वस्तु को त्यागने के लिए तैयार होना भगवान के लिए ये हमको अपनी गंभीरता दिखाने का मौका है हम कहते कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है प्रेम का लक्षण क्या है क्या प्रेम एक अनुभव है कि हमको बहुत ऐसे आकर्षण होता है किसी व्यक्ति के प्रति तो हमको प्रेम लगता है क्या ये प्रेम एक अनुभव है नहीं प्रेम अनुभव नहीं है प्रेम अनुभव नहीं है प्रेम दिखता है त्याग में जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं वो व्यक्ति के लिए हम कुछ भी त्याग करने को तैयार होते हैं और वो त्याग करने से हमारा प्रेम बढ़ता है और उस व्यक्ति का भी हमारे प्रति प्रेम बढ़ता है ये है चाबी प्रेम को उत्पन्न करने की या किसी भी संबंध को बनाने की अभी संबंध यदि हम देखेंगे तो उसमें संबंध जिसके साथ है हमारा उसके लिए हम कुछ त्याग कर रहे हैं पिता है पुत्र के लिए कुछ त्याग करता है माता है पुत्र के लिए तो कितना त्याग करती है माता तो मूर्तिमान त्याग है पुत्र की सेवा में आजकल ऐसा नहीं कह सकते वो बात अलग है लेकिन उसको साइड में रखे आप लोगों को पुराना कम से कम अपनी माताओं का तो अनुभव होगा ही उस अनुभव को याद कीजिए आजकल तो मार देते हैं वो बात अलग है बच्चों को तो प्रेम का एकमात्र महत्वपूर्ण जो लक्षण जो सीधा दिखता है वो है त्याग और त्याग करने से वो संबंध प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होता है प्रेम संबंध बनता है तो यदि हम कहते हैं कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण प्रेम उत्पन्न करना है मनुष्य जीवन का परम ध्यय कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जैसा बोलते हैं सुबह में तो यदि वास्तव में हम गंभीर है उस विषय में तो हम तैयार होंगे भगवान के लिए कुछ भी त्याग करने के ये इसको हम स्वयं टटोल सकते अपने आप को हम कितना त्याग करने को तैयार है भगवान के ये भगवान भी हमारी परीक्षा ले लेते हैं उसमें नहीं गए अच्छा अटैठ तो हम यदि वास्तव में गंभीर है हम कितने गंभीर है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है जब ऐसे मौके आते हैं जब भगवान के लिए हमको त्याग करना पड़ता है कुछ तो भगवान हमको टटोलते हैं माया के माध्यम से कि हम कितना त्याग करने के लिए तैयार हैं ऐसे मौके हमारे जीवन में बार बार आते हैं भगवान की कुछ सेवा है या भगवान का कुछ मिशन है उसके लिए हमें अपना आराम त्यागना होगा या तो अपनी कुछ वस्तु त्यागनी होगी या तो अपना कुछ संबंध त्यागना होगा इत्यादि या अपने अपने विचार त्यागने होंगे अपनी भावनाएं त्यागनी होगी दूसरों के प्रति ऐसे बहुत सारे अलग अलग अलग अलग अवसर आते हैं हमारे जीवन में रोज आते हैं एक एक दिन सबसे पहला अवसर तो आता है कि नींद त्यागनी होती है सुबह में मंगला आती के लिए तो सबसे पहला अवसर होता है तो उसमें हम ये सब चीजों में भगवान हमको हमेशा अवसर दे रहे हैं आपको आगे बढ़ना है ना भक्ति में ठीक है चलो ये है अवसर यहाँ पे आगे बढ़ना ठीक है चलो ये दूसरा अवसर ये तीसरा अवसर ये चौथा अवसर ऐसे अलग अलग मौके देते हैं भगवान और जो व्यक्ति गंभीर है वो इन मौकों को हड़प लेता है तुरंत ही दोनों हाथों से स्वीकार करता है क्योंकि वो गंभीर है वो देखता है कि ये कष्ट की स्थिति आ रही है भगवान की सेवा में आ कितना अच्छा है इससे मेरी प्रगति होगी चलो इसको ले लेते छोड़ते नहीं मेरी जगह कोई और ले लेगा नहीं तो इस तरह से वो उस मौके को हड़पने के लिए तैयार होता है जो जितना ऐसे मौके को हड़पने को तैयार है वो उतना ही गंभीर है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए और उसकी प्रगति भी उतनी ही जल्दी होगी उसकी प्रगति भी इतनी ही जल्दी होगी जो जितना गंभीर है उसकी प्रगति उतनी जल्दी होगी तो जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं कि कैसा है कृष्ण भवन अमृत में तो उसका एक महत्वपूर्ण भाग है एटीट्यूड का वो है ये गंभीरता या भौतिक त्याग भगवान की तुष्टि के लिए भौतिक त्याग करने को तैयार होना अपने पैरों पर खड़े रहना तैयार होना पूरा वो त्याग करने के लिए अपने यशो आराम तो इस विषय में गुरु महाराज प्रभुपाद को उद्धृत करके बोलते हैं गुरु महाराज कहते कि ये ब्रह्मत्रिय पुस्तक में शायद गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद अक्सर जो भक्त कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं उनके विषय में बहुत सराहना करते थे प्रभुपाद कि देखो ये, ये अच्छा भक्त है ये बहुत कठोर परिश्रम करता है आलसी बन के बैठा नहीं रहता है अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहता है बहुत अच्छा भक्त है ऐसा अक्सर प्रभुपाद कहते थे क्योंकि प्रभुपाद देखते थे उसकी गंभीरता को कि अपना त्याग करने के लिए कितना कितना ही है त्याग करने के लिए भगवान की सेवा में अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तो ये जो क्वालिटी है ये जो गुण है वो प्रभुपात बहुत सराहाते थे ब्रह्मचर्या वाली पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें यह थोड़ी भावना आपको मिलेगी देखने को उस पुस्तक में अच्छे से प्रभुपात के समय ही काफी ऐसे शिष्य थे प्रभुपात के जो इस प्रकार से बहुत गंभीरता से प्रयास करते थे प्रभुपात के मिशन को आगे बढ़ाने का पुस्तक वितरण करने वाले होते थे बहुत बहुत मेहनत करेंगे बहुत मेहनत करेंगे पुस्तक वितरण करने के लिए अपना सब आरामदायक जीवन है उसको त्याग करके रात को बारह बारह बजे तक पुस्तक वितरण करते हैं। और सुबह मंगलार्थी तो उठना ही है ऐसा नहीं कि मंगला नहीं उठते और पूरा दिन काम करते रहते और एक तो भक्त ऐसे थे जो दिन और रात काम करते थे सोते ही नहीं थे सोएंगे तो कभी दो घंटे तीन घंटे ऐसा जयानंद प्रभु करके थे तो प्रभुपाद की पुस्तकें छपे इसके लिए पैसे कमाते थे रात को टैक्सी चला के और दिन में टेम्पल प्रेसिडेंट और सब टेम्पल प्रेसिडेंट मतलब क्या सब सर्विसेज उसी को करनी पड़ती है डस्टबिन भी खाली करना और खाना भी पकाना डी भी करना प्रचार भी करना पुस्तक वितरण में भी जाते तो लिटरली चौबीसों घंटे काम करते थे और कभी अपने आप को आगे नहीं रखते थे फेस्टिवल में जब प्रभुपाल आते हैं बड़ा फेस्टिवल है प्रभुपाल आते हैं वहां पर फेस्टिवल ही होता है बड़ा पंडाल प्रोग्राम ऐसा होगा और बहुत सारा कुकिंग और सब करना होता है सब व्यवस्था करनी होती है तो प्रभुपाद जब आते हैं तो कई शिष्य ऐसे हैं जो प्रभुपाद के आगे पीछे घूमते है प्रभुपात उधर जाएंगे फिर प्रश्न पूछेंगे ऐसा ऐसा करके ऐसे कहा सेवा करते हैं लेकिन प्रभुपाद के आगे पीछे भी घूमते हैं मुख्य रूप से तो प्रभुपात ने एक बार दयानंद कहा है? किसी को नहीं पता ना? फिर तो ऐसे गए तो किचन में वो खिचड़ी हिला रहे थे कुछ कुकिंग कर रहे थे तो प्रोपाल बोले ये है रियल वक्त वो आगे पीछे नहीं घूमते हैं। उसको ये सेवा में आनंद है अपना सब त्याग कर रहे हैं ये हमारे लिए आचार्य कितना है हम ऐसा भी बताया कि ये आचार्य आए हैं ज्ञानन के रूप में हमको सिखाने के लिए कि सेवा किसे कहते हैं ऐसे ही जब वेगन्नाथ रथ यात्रा होती तो महीने तक वो कठोर परिश्रम में लगते थे कुछ सोते ही नहीं थे ऐसा समझ ऑलमोस्ट जीरो दयानंद रू तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो पूरा अपना सब त्याग देते थे तो ऐसे अवसर हमारे पास भी उपलब्ध होते रहते हैं कुछ आवश्यक है सेवा में भगवान की सेवा में और उसके लिए हमको कुछ त्याग ना होगा कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा उसमें तो उसको दोनों हाथों से स्वीकार करना चाहिए अवसर को कि भगवान हमको दे रहे हैं अवसर कि हम उसमें जल्दी से प्रगति करें भक्ति में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है एक बार आदत लग गई ऐसी चीज की तो समझिए बेड़ा पार हो गया इस प्रकार की यदि आदत लग गई सेवा यदि है भगवान कि संतुष्टि के लिए कुछ त्याग करने का अवसर यदि है तो उसे हम छोड़ नहीं पाते हैं ऐसी यदि आदत लग गई समझिए बेड़ा पार हो गया जैसा यहाँ पे बता रहे हैं वो वही कुंठ जाता है ऐसी आदत लगानी है हमको सामान्य रूप से हमारी आदत क्या होती है आधुनिक जगत में खासकर बड़े होने के कारण सामान्य रूप से हमारी आदत होती है कि जहां पे भी त्याग भगवान की संतुष्टि हो किसी और की संतुष्टि यदि हमको कुछ त्यागना पड़ रहा है तो हम वहां से दूर भागते हैं या तो कम से कम कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं या अपने मन को समझा देते हैं भाई हम तो नहीं कर पाएंगे ऐसा करके जैसे थोड़ा पीछे ही रहते हैं ऐसी चीजों में आगे नहीं बढ़ते तो उससे क्या होता है हमारा ही नुकसान हो जाता है जो अवसर था वो अवसर हमने प्राप्त नहीं किया तो अवसर प्राप्त नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं होने वाली है तो कोई और अवसर ले लेगा ले उसका अवसर तो सबके पास आता है तो जो, जो गंभीर है वो उसको ले लेगा ले तो इसलिए जो एक गंभीर भक्त होता है वो क्या करता है कि कोई और लेकर के जाए उसके पहले मैं झपट लेता हूं इसको ऐसा सोच करके वो अवसर ले लेता है भगवान की संतुष्टि के लिए चीजों को त्याग करने का अपने कंफर्ट को त्याग करने का तेजियस प्रभु करके एक शिल प्रभुपाद के अन्य शिष्य है जो अमेरिका से है और जिनको शिल प्रभुपाद ने वर्णाश्रम के विषय में विशेष शिक्षाएं दी थी, थी और जो बहुत बहुत बहुत काम करते थे बहुत सेवा करते थे और बड़े बड़े बड़े बड़े कार्य करते थे बड़े बड़े क्योंकि उनको भगवान की कृपा से ही उनका परिवार ही अच्छा था बड़े बड़े काम करने वाला छोटे-छोटे वाले मतलब किसी को भगवान ने दी होती ऐसी बुद्धि बड़ी बड़ी कर बड़ा बड़ा काम करने की बुद्धि वो सब काम करते थे दिल्ली में टेम्पल प्रेसिडेंट रह चुके थे और बड़े बड़े जो नेता नेतागण है सबको लाइफ मेंबर बनाना, उनको पुस्तक वितरण करना और उनके साथ मिलकर के देश के प्लानिंग में मदद करना इत्यादि काफी कार्य रहते थे जिसमें बहुत बहुत एंगेज रहते थे, बहुत करते थे, करते तो वो अपने जीवन में पूरा अपनों को लगा देते थे पूरे शरीर को तो सिखाते हैं कि वो एक वस्तु सिखाते हैं वो बोले कि उनका फंडामेंटल था उनका एक सिद्धांत था जीवन में कि प्रभुपा यदि कुछ भी बोलते हैं या गुरु यदि कुछ भी बोलते हैं तो उसको बिना प्रयास किए कभी भी ऐसा नहीं कहें कि मुझसे नहीं होगा चाहे वो ऐसी वस्तुओं की असंभव ही लगती है सभी लॉजिक से तो भी नहीं नो यस प्रभुपाद यस प्रभुपाद ऐसा करके स्वीकार करेंगे फिर प्रयास करेंगे नहीं हुआ तो बोलेंगे प्रभुपाद नहीं हो रहा है क्या करें? लेकिन पहली बार में तो कभी नहीं जैसे शुरू का ये फंडामेंटल था और इसके कारण कई बार वो ऐसी ऐसी चीजें भी कर लेते थे जो असंभव लगती थी और वो बताते भी कि हमको कितना प्रयास करना है भगवान की सेवा में त्याग करने का कितना प्रयास करना है तो इस विषय में वे बताते थे कि हम हमको हमेशा जितना हम कर सकते हैं सामान्य रूप से तो रोज हमको उससे थोड़ा ज्यादा करना चाहिए हम जितना कर सकते हैं आराम से रोज सामान्य रूप से उससे थोड़ा ज्यादा करना चाहिए बहुत ज्यादा नहीं कर देना चाहिए लेकिन अपनी लिमिट से हमेशा थोड़ा ज्यादा करना चाहिए अपनी मर्यादा से यदि हम थोड़ा ज्यादा करते हैं तो हम उससे खत्म नहीं हो जाएंगे लेकिन हमारी जो मर्यादा है वो बढ़ती रहेगी और लिमिट बढ़ती रहेगी और हम ज्यादा कर सकते हैं, फिर और ज्यादा कर सकते हैं और हम आलसी नहीं बन जाएंगे मर्यादा से यदि लिमिट से यदि कम करेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे और कम करने की इच्छा होगी और कम करने की इच्छा होगी कम्फर्ट जोन में और आलसी बनेंगे इसलिए उनका दूसरा फंडामेंटल था कि मैं जितना कर सकता हूँ उससे थोड़ा सा खींच के करूंगा मैं जितना कर सकता उससे थोड़ा सा खींच के तो ये जो जो एटीट्यूड है ये मनोभावना है कि मैं जितना कर सकता हूं उसे थोड़ा ज्यादा करूंगा उससे थोड़ा खींच के करूंगा ये यहाँ पे बताई गई है त्याग करने की वृत्ति भगवान की संतुष्टि के लिए अपने कम्फर्ट को त्याग करने की वृत्ति लोग निश्चित रूप से वही कुंठाते हैं ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी भक्ति में और इसको हमेशा याद रखना चाहिए ऐसे अवसर आते हैं तो दोनों हाथों से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए आगे अभी कृष्णार्थ हो वो हो गया, थो गया। द्वारस द्वारका आदि तीर्थ स्थानों में निवास तो यहां स्कंद पुराण में कहा है संवत्सरम वसा संवत्सरम द्वारका बवा द्वारवासी सर्वे। नरा नारा, नारा, यानस्ट। नारा, नारा यानस्ट तो स्थान में निवास कंद पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति द्वारका में छह मास एक मास या एक पखवाड़ा भी रह लेता है वो वैकुंठ लोगों को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति का लाभ मिलता है और फिर ब्रह्म पुराण में कहा गया है आदि पदे न पुरुषोत्तम वासमे यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते इस श्लोक में आदि शब्द उपयोग हुआ है आदि पद से पुरुषोत्तम वास मतलब द्वारकापुरी है और पुरुषोत्तम क्षेत्र है ना जगन्नाथपुरी यथा अहो क्षेत्रस्य से महात्म्यम समीष्ठा चतुर्भुजान पुरुषोत्तम जो कि भगवान जगन्नाथ का चौरासी वर्ग मिल का क्षेत्र है दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता यहाँ तक की स्वर्ग लोग के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठवासियों जैसा ही देखते हैं अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप देखते हैं गंगादिवास यहां प्रथम स्क्री तुसी विमिश्र कृष्णा उभत्र लोकान कस्तम न सबे सरिष्य तो ये उन्नीस छह यहाँ पे गंगा वास के बाद जब नैवी में ऋषि का समागम हुआ तो सुत गोस्वामी श्रीमद भागवत सुना रहे थे जिसमें गंगा के महात्म्य को इन शब्दों में बतलाया गया है गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहाकर ले जाता है इस तरह यह गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है जहां जहाँ गंगा का जल प्रवाहित होता है वहां वहां बाह्य तथा तो आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाता है तो ये महात्म्य दिखा रहा है तीर्थ स्थान में निवास करने का मथुरावास है गंगा के आसपास द्वारकापुरी जगन्नाथपुरी वृंदावन इसका महत्व यहाँ पे बताया गया है एक अन्य जगह पर शिल प्रभुपात बताते हैं ये जो मथुरा वृंदावन इत्यादि जगह पे रहने की जो बात है वो भगवान का जहाँ पे मंदिर है जहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त उनकी पूजा कर रहे हैं वो भी एक तीर्थ स्थल ही है वो धाम है इसलिए मथुरावास का अर्थ केवल वो मथुरा का चौरासी क्रॉस जो है वो वही नहीं है जहां जहाँ भगवान की सेवा इस प्रकार से हो रही है वो धाम है जहाँ पे भगवान स्वयं हैं और जहाँ पे विशेष कर उनके भक्त हैं और उनके गुणगान कर रहे हैं ना हम तिष्ठामी वैकुंठ है योगी नाम हृदय ये शुभा तत्र तिष्ठामी नद यत्र गायन्ति मद भक्ता मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ भगवान कहते हैं मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ मैं तो वहां पर रहता हूँ जहां पे मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं तो ये वास्तविकता है तो इसलिए इस प्रकार के जो जगह है जहाँ पे सब भक्त लोग मिलकर के भगवान का गुणगान करते हैं और उनकी सभी कार्य भगवान की सेवा में लगते हैं तो वो जगह वैकुंठ से अभिन्न है इसलिए वो भी भगवत धाम ही है एक प्रकार से तो इसलिए मथुरावास जो यहाँ पे अंग आया है उसके अंतर्गत शामिल हो जाता है भक्तों के संग में रहना भक्तों के संग में वास करना एक है भक्तों का संग करना और दूसरा है कि जहां पे सब भक्त रहते हैं उधर रहना तो संग तो उसके अंतर्गत आ ही जाएगा तो निवास कहाँ होना चाहिए जहां पे सब भक्त रह रहे हैं ऐसे स्थानों में और ये वैदिक प्रथा भी है साधु लोग साधु स्थानों में निवास करते हैं असाधु लोग असाधु स्थानों में निवास करते हैं जैसे आर्यवर्त है ब्रह्मा है इत्यादि सब स्थान बताए गए हैं भारतवर्ष में जहाँ पे साधु लोगों को निवास करना चाहिए और मिलच स्थान भी है अलग अलग अलग अलग जहाँ पे साधु लोगों को निवास नहीं करना चाहिए ये हमारे धर्मशास्त्रो में आता है कि जो लोग वैदिक धर्मों को पालन करना चाहते हैं जो लोग धर्म को पालन करना चाहते हैं, धर्म, धर्म का अवलंबन करना चाहते हैं उन लोगों को आर्यवर्त या ब्रह्मावर्त में रहना चाहिए उन लोगों को मलेच्छ देशों में नहीं रहना चाहिए यदि संयोगवश मलेच्छ देश में जन्म भी हो गया है तो उनको अपने आप को अः वहां मलक्ष देश से निकाल करके आर्यवर्त ब्रह्मावर्त जैसे देशों में रहना चाहिए क्योंकि वहां पे धर्म पालन करना सरल है इत्यादि वाक्य आते हैं धर्मशास्त्रों में तो धार्मिक लोग जिसको धर्म अवलंबन करना है वो साधु जगह पे धार्मिक जगह पे रहते हैं और जिसको अधर्म अवलंबन करना है वो लोग असाधु जगह पे रहते हैं तो जिसको भक्ति करनी है वो लोग भक्त के साथ रहते हैं जिनको भक्ति नहीं करनी है वो लोग अभक्त के साथ रहते हैं क्योंकि देश का बहुत बहुत महत्व है जैसे देश में हम रहते हैं देश में रहने का अर्थ है कैसे लोगों से घिरे हुए हैं वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति में क्योंकि जैसे लोगों से घिरे हुए हैं हम उस प्रकार का व्यवहार करने के लिए हम विवश होंगे यथा यदि नंदग्राम में कोई रहता है तो यहाँ पे वो मंगल आरती उठने के लिए विवश होगा सोलामाला जब करने के लिए विवश होगा और कुछ तो नियम ऐसे है कि बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं सकते तो विवश हो गया वो वो विवश हो करके भक्ति में लगा रहेगा उसका मन उसको बहुत इधर उधर नहीं फेंकेगा वो धर्म में रहने के लिए विवश होगा वो भक्ति में रहने के लिए विवश होगा उसी प्रकार से यदि वो व्यक्ति जो भक्त है वो शहर में सभी अभक्तों के बीच में रह रहा है उनके बीच में कार्य कर रहा है जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल में कोई प्रोफेसर है या तो कॉलेज में प्रोफेसर है उसकी वृत्ति है तो पूरा दिन वो प्रोफेसरों से घिरा रहेगा तो वहां पे वो भगवत गीता से बात बोल नहीं सकता है उसके अनुसार कार्य कर नहीं सकता है और अपने शिष्यों को वो बातें बता नहीं सकता है इस तरह से उसको वाणी तो कम से कम उसको तो उन लोगों जैसी करनी पड़ेगी अभक्ति की और ऐसे ही जो पहरवेश अः जो वेशभूषा है वो भी अभक्तों की तरह करनी पड़ेगी और जो व्यवहार है वो भी उन्हीं लोगों के अनुसार करना पड़ेगा पार्टी में बुलाते तो जाना भी पड़ता है कभी और हाय हेलो करना पड़ता है हरे कृष्णा नहीं चलता है उधर और उस प्रकार के लोगों के बीच रह करके अः बार बार बार बार हम विवश होते हैं भक्ति से विरुद्ध कार्य करने के लिए तो इसलिए स्थान का बहुत महत्व है खासकर वैदिक भक्ति में तो स्थान का अति महत्व है तो स्थान भक्तों के आसपास वाला होना चाहिए और विशेष रूप से ऐसे जो स्थल है जहां पे भगवान की लीलाएं हुए हैं उसका तो और महात्म्य फिर आगे जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना यावद अनु यावद अर्थानुवर्ति तो ये या आया था आठवांग कि भौतिक लाभ में जितना आवश्यक हो शरीर को यापन करने के लिए उतना ही स्वीकार करना उससे ज्यादा नहीं भागवत में भी आता है ये जरासु न प्रीति युक्ता ये वा मई कहते हैं कि जो लोग मुझ में ईश्वर में कृतसौदार्थ न्होंने अपना दिल मुझ में लगा लिया अपना हृदय में लगा लिया है कृतसौदा संबंध बना लिया है संबंध बनाया है मुझे सुहृत की तरह स्वीकार किया है ये वा मई तो से कृतसौदय था जनेशु देहाम भरव उनका सभी लोगों में सामान्य लोगों में जनेशु और देहाम भरव देहाम भर मतलब देह का यापन करना शरीर यापन करना तो उस यापन करने की जो विधि है उसको वार्ता कहते हैं तो देहां भर वार्ती के मतलब शरीर यापन करने की विधि में सामान्य जन में, शरीर यापन करने की विधि में गृहेशु घर में जायात्म जराती मत्सु जाया मतलब पत्नी आत्मा जरा आत्मज आत्मज मतलब पुत्र राती मतलब जो भी और कुछ है राति मत्सु ये सब में गृह क्षेत्र गृह पुत्र इत्यादि जो भा, भारिया मतलब पत्नी इत्यादि सब में गृहेशु देहा मर वार्तिकेशु गृहेशयात्म जरासी मत जरासी मत्सु न प्रीति युक्ता उनकी प्रीति नहीं होती उसमें तो प्रीति नहीं होती तो क्या सबको छोड़ देते हैं कि तुम अपने रास्ते जाओ हम तो गए हम तो बाबा जी बन गए नहीं ऐसा नहीं प्रीति युक्ता यावद चलो जितना जरूरी है इस लोक में उनके साथ व्यवहार करना उतना करते उससे ज्यादा नहीं करते उनमें अनासक्त भाव से कार्य करते ये ऋषभदेव कहते हैं तो यहाँ पे नारद्य से अः बता रहे रूप यावता हा, निर्वाहा निर्वाण निर्वाह स्वीकुआ न्यूनता बहुत अच्छा श्लोक है यावता निर्वाहा कितने मात्र से हमारा निर्वाह हो जाता है स्वीकुआवर्थवीत तो जो अपना स्वार्थ समझने वाला है वो उतना ही स्वीकार करता है आधिक न्यूनताम न्यूनता अधिक स्वीकार करने पर या कम स्वीकार करने पर चवते परमार्थ परमार्थ का जो लक्ष्य है उससे व्यक्ति पतित हो जाता है यदि कोई भक्त गंभीरतापूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए तात्पर्य यह है कि ना तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए न से संपन्न न किया जा सके उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का माला पर कम से कम एक लाख बार जप किया जाए किंतु यदि असंभव न हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जब में कमी कर लेनी चाहिए सामान्यतः हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्ती करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए किंतु यदि कोई 16 माला का भी जप नहीं कर पाता, तो उसे चाहिए कि इसे अगले दिन पूरा कर ले उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा भगवान की सेवा में यह अपराध है यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे अच्छा होगा यदि अपनी सामर्थ्य के अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होता है यहाँ पे शूप भक्ति के नियमों में इसको लागू कर रहे हैं शुरुआत में भौतिक विषय में इस अंग को बताया था में जो बात है केवल आवश्यक का स्वीकार करना भौतिक भौतिक अथवा जगत से संबंध रखना तो यहां पे इसी को एक आध्यात्मिक में लगाया एक भौतिक में तो जो मैंने बताया वो भौतिक में था ये बात कित में इसे दाता और यह आध्यात्मिक क्षेत्र में शिल प्रभुपात बता रहे हैं कि आ, भक्ति के क्षेत्र में भी नियमों को उस प्रकार से स्वीकार किया जाए जितना हम कर पाएंगे मतलब अधिक उतना स्वीकार नहीं कि जो कर ही नहीं पाएंगे तो होगा ही नहीं कुछ तो उस तरह से नहीं करके लेकिन उसका फिर मिनिमम भी होता है कम से कम सोलह माना उतनी तो करनी ही चाहिए जो सद नहीं कर सकते कोई बात नहीं लेकिन सोलह तो कम से कम करें और यदि उससे कम करता है तो उसका पतन निश्चित है इसको पद उस प्रकार से लगा रहे हैं कि कम भी ना करें और सामर्थ्य से ज्यादा भी नहीं हो सामर्थ्य से कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं हो नहीं तो पतन हो सकता है इस विषय में वो जो अंग है अंग तो नहीं कह सकते अत्याहार प्रयास, प्रयास की जो बात हो रही है तो उस उस वस्तु प्रभुपाद यहाँ पे निरूपण कर रहे हैं कि भक्ति के कार्यों में भी जो प्रयास है ये प्रयास भी दो प्रकार से लागू होता है उधर जो रूप गोस्वामी की उपदेशामृत है उसमें कि प्रयास मतलब भौतिक कार्यों के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए उससे भक्ति नष्ट होती है और दूसरा उसको तो शिलो बताते हैं कि आध्यात्मिक कार्य में भी आ, बिना प्लानिंग के असामर्थ्य होते हुए भी बड़ा बड़ा कार्य यदि हाथ में ले लेते हैं तो उससे भी सामान्य जो विधि वैधि भक्ति हमारी वो साधना जो है हमारी अः हो जाती है उसके कारण भी हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते और यदि कम किया तो भी सही नहीं है तो इस तरह से दोनों को बैलेंस करना चाहिए ये भक्ति की बात में है यदि भौतिक रूप से भी हम बड़े बड़े कार्य करने जाते हैं तो भी साधना को समस्या पहुंचती है और ऐसे आध्यात्मिक रूप से कई बार क्या करते हैं कि भक्त बिना कुछ कैल्कुलेशन किए बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा लेते हैं और उसके बाद ऐसे फंस जाते हैं कि पूरी साधना सेवा सब कुछ दाऊ पे लग जाता है उसके कारण उसकी प्रगति रुक जाती है या पतन होता है ये सब थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि नई नई बड़ी बड़ी चीजें करने में तो आ, मजा आ सकता है लेकिन यदि हमारे सामर्थ्य में नहीं है तो उससे भक्ति में प्रगति रुक जाती है भक्ति में प्रगति के लिए मिनिमम साधना बताई गई है सोलह माला का जब रोपात की पुस्तक का पठन और तीन में से कम से कम दो आरती अटेंड करना प्रचारकों की बात है जिनको रात को प्रचार करने जाना पड़ता है क्योंकि वही समय होता है प्रचार का तो उनको कम से कम सुबह की दो आरती अटेंड करना मंगला आरती उठना सुबह में जल्दी उठना ये सब मिनिमम वस्तु है केवल कृष्ण प्रसाद लेना केवल कृष्ण प्रसाद लेना इत्यादि तो ये बेसिक वस्तुएं भी हनन होने लगती है यदि कोई सामर्थ्य से अधिक बड़ी चीज ले लेता है क्योंकि क्या है ये बेसिक वस्तु में इतना रस नहीं होता है हम तो भौतिक जगत में अभी बद्ध है जो तो उसके कारण उसमें इतना रस नहीं मिलता है इतनी वाहवाही भी नहीं होती अभी किसी आपने कभी सुना किसी भक्त की कोई वाहवाही कराई ये तो इतने सालों से सोला माला जब कर रहा है ऐसा कभी सुना? उसका इतना नाम है अरे ये साल से सोला अरे वो तो सब करते सोलामाला और क्या किया तुमने बताओ सही तो ये मैं नहीं कहता नाम होना चाहिए सोलामाला करने वाले का वो गलत बात है <laughs> नाम के लिए थोड़ी माला करना है लेकिन क्योंकि इससे तो वाहवाही नहीं होती है इसने पूरा 20 साल से कभी भी प्रसाद नहीं ऐसी चीज नहीं खाई ऐसी कोई वाहवाही नहीं होती है सामान्य बेसिक नियम है तो इसलिए उसमें हमको रुचि कम होती है बद्द जीव को और ऐसी चीजें जिसमें नाम होगा भक्तों के बीच में जैसे प्रवचन देना अभी मैं भक्तिरसा सिंधु का सेमिनार कर रहा हूं तो मैंने 35 प्रवचन दिए आपको जाओ उस वेबसाइट पे मिल जाएंगे रोज सुनना एक एक कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछना ठीक है ना तो इसमें एक नाम होता है जबकि बोला कुछ भी हो कोई कोई भी बैठकर के कुछ भी प्रवचन दे लोग सुनेंगे और वाह करेंगे उज्जर गांव में रंडा प्रधान लेकिन ऐसी चीजों में क्योंकि वो दिखता है इसलिए इसके पीछे लगे रहते हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट खोल दिया बड़ा मंदिर बना दिया बड़ा मंदिर बनाया तो उसके पीछे लगे रहेंगे क्यों? क्योंकि अंदर से वो भावना होती है कि ये तो बड़ा है मैंने कुछ बड़ा करके दिखाया भगवान की सेवा में वास्तविकता में बड़ा करके दिखाना चाहिए भगवान की सेवा में उसके विरुद्ध नहीं है, है उससे भी बड़ा करके दिखाना चाहिए सामर्थ्य कोई बात नहीं लेकिन सामान्य रूप से आकर्षण इस तरफ होता है और सामान्य जो भक्ति के नियम है वैधि भक्ति के उसके प्रति इतना आकर्षण नहीं होता है उसके कारण होता क्या यदि सामर्थ्य से ज्यादा बड़ी वस्तु ले ली तो सामर्थ्य नहीं है, ऐसा तो नहीं है मान लो कि दिन में हमारे पास 18 घंटे हैं और काम करने के लिए हमारे पास मान लो चौदह घंटे है वो चौदह घंटे में से सात घंटे साधना का है या छह घंटे साधना का है। तो हमने बड़ा काम ले लिया तो बाकी के आठ घंटे से ज्यादा समय लेता है रोज़ तब वो पूरा होगा तो क्या होगा बाकी के जो घंटे बाकी रह गए घंटे लगाने पड़े दो घंटे साधना में से जाते तो चौबीस घंटे हैं और ये पूरा किया तब नाम होगा तो इसके कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस प्रकार से यदि ले लेते हैं असामर्थ्य से तो साधना और जो बेसिक है भक्ति का जो आधारभूत चीजें हैं उसमें ढील हो जाती है और लंबे समय पर ऐसा लंबे समय तक ऐसा होने पर भक्ति से पतन हो जाता है क्योंकि फिर सेवा के लिए भी विश्वास चला जाता है और होता क्या है ये सब बड़ी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं ना जो बड़े बड़े नाम होते दिखता है हमको दूर से ऐसा ही दिखता है इसका तो कितना नाम हो गया देखो इतना नंदग्राम बड़ा बना है कोई भी एक प्रोजेक्ट की बात करे तो ये लेके चलता है न तो ग्राम गुरु तो पहले से आप ही है सब कुछ आप ही है ऊपर और चढ़ाते ठीक है तो होता क्या है कि नाम तो हो जाता है एक बार ठीक है और नाम के साथ साथ बदनामी बहुत आती है इधर भक्ति से टेस्ट चला गया उधर बदनामी बहुत आई तो भक्ति का टेस्ट भी नहीं है बदनामी सहन करने के लिए भी तो इसलिए अनाशक्ति हो जाती है इससे भी तो सेवा भी छोड़ दी इधर से साधना तो गई है उसका क्या होगा फिर उसको माया दिखाती है हाँ देखो देखो वो लोग तो ऐसे ही तुम मेरे पास आओ ना यहाँ पे और काम करो देखो यहाँ पे कोई तुमको परेशान नहीं करेगा तो इस तरह से भौतिक कार्य में पुनः लगा देती है ये पद्धति है माया की पतन कराने की तो इसलिए ऐसी बात है नाम मान सम्मान लेने के लिए बहुत मेहनत की अंत तो देखो तो उधर पहुंच करके मान सम्मान भी नहीं मिला इधर से साधना सेवा भी सब छूट गई तो पतन हो जाता है ये हमेशा ध्यान रखिए नाम के साथ साथ बद, नाम तो एक परसेंट आता है बदनामी 99 परसेंट आती है जैसे सुख के साथ साथ दुख आता है दुख एक टका होता है सुख एक टका होता है दुख नन्यानवे परसेंट नाइनटी होता है निन्यानवे उसी प्रकार से नाम में भी वही है वो भी भौतिक सुख ही है ना बड़ा बनना है तो बड़ा बनेंगे साथ साथ दुख कितना आएगा अभी बहुत ही फीमेल दीक्षा गुरु इशू चल रहा है गुरु बनना है गुरु बनना है और दूसरा ही वोट है, गुरु की उपस्थिति में उनके शिष्य गुरु बने तो सब लोग गुरु बनने के लिए बहुत उत्साह रहते हैं लेकिन जो गुरु है उन्हीं को पता है कि भाई गुरु बनना क्या है <laughs> उसी को पता है अरे कोई शिष्य कोई मानता तो है नहीं बात उसके ऊपर से उसको दीक्षा दे करके उसके सभी पाप हमने ले लिए आगे भी जो करेगा वो पाप भी मुझे भुगतना पड़ेगा तो अपनी माला अपना से एक तो बचा के रखना पड़ेगा अपने तो उसके साथ साथ इन सब के जो आ रहे उसको भी ठीक करना पड़ेगा और ये सब करते हुए गाली तो वो शिष्य ही हमको देंगे वो शिष्य भी देंगे और दूसरे भी देंगे हमको गाली और लाभ क्या मिला साल में एक बार व्यास पूजा के दिन सब हमारा भाभा करेंगे बस तो इसके लिए गुरु बने हैं तो ऐसा ही है एक पद में ऐसा है टेंपल प्रेसिडेंट हो चाहे गुरु हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो क्योंकि हम भगवान बन नहीं सकते वो भगवान का भगवान का हम कर सकते हैं <laughs> ये सब जो इच्छा है कि हमारी वाहवाही होगी वो भगवान बनने की इच्छा है और यदि हम भगवान बन गए मान लो भगवान ने स्वीकार भी कर ले ठीक है तुम एक दिन के लिए भगवान बन जाओ तो दूसरे दिन हम बोल देंगे भाई प्रभु आप ही संभालो हमारे बस की बात नहीं है भगवान बनना भाई कैसे कैसे लोग आते हैं कथा तो सुनी ही होगी आप लोगों ने एक आदमी एक बार भगवान ने बोला ठीक है तुम भगवान बन जाओ मैं थोड़ा रास्ट कर लेता हूं वो तो, तो खड़ा रह गया भगवान बनकर अल्टर पे एक आदमी आया चोर था बोला भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो ये जो आदमी ने इसके घर में बहुत गहने पड़े हैं उसको मुझे चुराना है तो कुछ करो ऐसे कुछ मुझे पूरी कसा याद नहीं है तो कृपा करो भक्त भगवान के चोर था दूसरा आया वही आदमी आज इसके घर चोरी होनी है वो भगवान के पास आकर हाँ के प्रार्थना करता है, मेरे पास इतना धन है कुछ चोरी नहीं हो जाए आप थोड़ी कृपा करो एक भगवान क्या करेंगे चोर को भी संतुष्ट करना और जिसके घर चोरी होने वाली उसको भी संतुष्ट है प्रोपाद कहते ऐसे ऐसे किस्से आते रहते भगवान के पास और उनको संतुष्ट करना होता है वहां पे भी आज है ना भागवतम में आता है ना कि अश्वत्थामा को मारा जाए कि नहीं मारा जाए उस विषय में कितने धर्म संकट है <laughs> भगवान बोलते है मार दो और अर्जुन बोलते है नहीं मारेंगे द्रौपदी बोलते है नहीं मारेगी भीम बोलते है मार दो क्या करे सबको संतुष्ट करना है अभी क्योंकि प्रण भी लिए हैं अर्जुन ने ये होगा और ये होगा तो सबको संतुष्ट करना है क्या करे भगवान का कार्य बहुत वो भगवान ही कर सकते हम नहीं कर सकते है तो ऐसा है तो इसलिए इसके पीछे लोग बहुत बड़े बड़े कार्य करने लगते हैं लेकिन अंततः तो गत्मा फिर इससे भी पतन होता है इसलिए वो भी देखना है हमारा सामर्थ्य भी कितना है उसका विचार होना चाहिए दोनों में भौतिक में भी आध्यात्मिक है भौतिक में तो जितना जरूरी है कम से कम उतना ही करना चाहिए सामर्थ्य ज्यादा का हो तो भी भौतिक में क्या है कि आपका सामर्थ्य पांच घंटे काम करने का है लेकिन आपका काम एक घंटे में हो जाता है तो एक घंटा ही काम करना है पांच घंटा नहीं चार भी नहीं तीन भी नहीं दो भी नहीं एक घंटा एक घंटे में हो गया खत्म भौतिक अभी कुछ सभी कुछ अध्यात्मिक सही बैलेंस है उसमें हंड्रेड आध्यात्मिक जीरो भौतिक ये सही बैलेंस है बाकी फिर जितना सामर्थ्य उतना उतना भगवान के लिए ठीक है समय समाप्त हो गया चार बजकर के आठ मिनट हो गया शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जाए श्री भक्तिर साम्रित सिंधु की जाय शील प्रभुपाद की जाए गौर प्रमाण